से नहीं मिल पाता तो महापुरुषों ने तो यही कहा कि भई यही सोचो कौहम कस्व कुत आयात कामे मे जननी को मे ता परिभाव सर्वसारम विश्व त्यक्तवा स्वन विचारम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ते सन्नि मरणे नि नही रक्षति करने। खोज स्वयं की परमात्मा को खोजना नहीं है प्रेम परमात्मा से देखो जिसमें महत्व बुद्धि होती है उसमें प्रेम होता है इसलिए परमात्मा के महिमा का गायन किया जाता है हमने महत्व समझ लिया है संसार का धन का जहाराज जी यहां से बहुत सुंदर शब्दों में हमारा मार्गदर्शन कर रहे थे हमारी बुद्धि ने धन का महत्व स्वीकार कर लिया पद प्रतिष्ठा का महत्व स्वीकार कर लिया शरीर का महत्व स्वीकार कर लिया हमने भगवान के महत्व को नहीं समझा शास्त्र भगवान की महिमा का गान करता है श्रीमद् भागवत में भगवान की महिमा का गायन है इसलिए सुनो भगवान के गुण भगवान की लीला और भगवान के नाम का संकीर्तन होता है भगवान का सामर्थ, भगवान का स्वभाव और भगवान के स्वरूप के विषय में बताया जाता है भगवान की महिमा समझ में आएगी तो भगवान में प्रेम हो जाएगा अभी तो पैसे की महत्ता हमारी समझ में आ गई इसलिए पैसे के पीछे पैसे में बड़ा प्रेम पैसे के साथ बड़ा लगाओ बच्चा छोटा है और उसके हाथ में पांच रुपये का नोट थमाया जाओ बेटा टॉफी खाओ पांच रुपये से टॉफियां मिलती है बहुत सारी ये बच्चे की समझ में आ गया सुख टॉफी खाने का है लेकिन ये टॉफिया लेनी है तो पैसा चाहिए पहला लेसन बच्चे ने सीखा धीरे धीरे धीरे धीरे बच्चा पैसे के महत्व को समझने लगा तो धीरे धीरे होने ये भी लगा कि अच्छे स्कूल में दाखिला चाहिए पैसा चाहिए तीन पहिए वाली साइकिल चाहिए तो पैसा चाहिए बढ़िया वाले कपड़े चाहिए तो पैसा चाहिए बचपन से यही सीखते आ रहे हैं हम और पैसे के महत्व को हमने स्वीकार कर लिया जान लिया समझ लिया इसलिए पैसे के साथ प्रेम हो गया और फिर प्रेम हो गया तो पैसे की प्राप्ति धन को कमाने के लिए इतना परिश्रम करता आदमी जबकि परमात्मा को पाना नहीं है वो तो प्राप्त ही है जानना है पहचानना है प्रेम हो जाएगा उन्हें जानने के लिए कथा है महापुरुषों की रुक्मिणी जी को श्री कृष्ण में प्रेम हो गया श्री कृष्ण को ही प्राप्त करने श्री कृष्ण को मतलब बरने के लिए श्री कृष्ण की होने के लिए वे उत्सुक थीं। श्री कृष्ण को प्रेम पत्र लिखा और श्रीमद भागवत में कथा है उस प्रेम पत्र के प्रथम श्लोक के प्रथम चरण के प्रथम शब्द को पढ़िए बस वही जवाब है श्रुत्वा। श्रुवा गुणान भुवन सुंदर शुणवता निर्विश्य कर्ण विवर हे भुवनसुंदर सुंदर श्रुवा मैंने आपके गुणों की कथा सुना है देवर्षि नारद के मुख से नारद जी भक्ति मार्ग के आचार्य हैं कथा सुने तो भक्तिपूर्ण हृदय वाले किसी महापुरुष से यह केवल पांडित्य का विषय नहीं है जो भीतर से भिगा हुआ हो उससे भागवत सुना जाए